मेडिटेशन और और नए साल की कामनाएं देने वाले हैं तो ईश्वरलाल भाई भाई भाई बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू साहब ओम शान्ती। ओम शांति शांति सभी को, सभी भाई को को बहनों मधुबन रेडियो से सभी को ओम शांति और आज विशेष हम मिल रहे हैं आज विश्व बंधुत्व और विश्व एकता के उपलक्ष्य में जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो शुरू किया हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने पहले हेल्थ के लिए हमारा योगा डे शुरू किया था 21 जून और 21 दिसंबर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये मेडिटेशन डे शुरू किया है क्योंकि आज के वर्तमान समय मेडिटेशन बहुत आवश्यक है एक तो फिजिकली फिट रहने के लिए जो योगा सिखाते हैं योगा डे वो भी बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए लेकिन मेंटली हेल्थ के लिए जो मनुष्य आत्मा आज जो टेंशन में है परेशानी में है आज देखो काम क्रोध लोभ मोह अहकार द्वेष इसका इतना बढ़ गया है जो हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई टेंशन में जी रहे हैं जो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है उसको तो लोग भूल ही चुके हैं इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में परम परमात्मा शिव खास हमको शिक्षा देते कि अपने शरीर निर्वाह के लिए आठ घंटा अपने कर्म करो और आठ घंटा बिजनेस नौकरी करो लेकिन आठ घंटा मेडिटेशन करो लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है जब घर गुरुस्त में रहते कारोबार में रहते लेकिन मैं सोचता हूँ आप चार घंटा दो घंटा एक घंटा जितना भी आपको टाइम मिले अपने छत पे बैठ जाइए अपने एकांत में रूम में बैठ जाइए कई ऐसा स्थान रखिये घर में जहां पर बैठ मेडिटेशन कर सके तो कम से कम सुबह उठते ही सुबह तो अपना टाइम होता है सुबह उठते हम अपने जो ओरिजिनल गुण है हमारे वो इमर्ज हो जाते है प्रेम शांति आनंद सुख पवित्रता और एक परमात्मा की करंट हमारे पास आती है उसकी सच्चाई सच सत्यम शिवम सुंदरम है और सत्यम शिवम सुंदरम की जब करंट हमारे पास आए जब हम सत्य होंगे सत्य से जुड़े रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे और आप, आप, हम बैठते चाहे ध्यान कोई ज्योति का करता है कोई परमा अपना का करता है, परमात्मा किसी का भी ध्यान करते हो लेकिन जब ध्यान करते हो तो हम अपने आप को देखते है कि मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ मैं कहा से आया हूँ मुझे क्या करना है मेरे कर्तव्य क्या है और मेरे अंदर क्या कमी है और मेरे अंदर क्या करना है आगे कैसे बढ़ना है मुझे तो स्टूडेंट्स से लेके बड़ों से लेके बच्चों से लेके बुजुर्ग से लेके ये मेडिटेशन बहुत आवश्यक है वर्तमान समय जो हम टेंशन फ्री लाइफ जी सकते मेडिटेशन से तो सुंदर रास्ता परमपिता परमात्मा शिव ने आज से 1936 में ही इस, इस विद्यालय का स्थापना करके एक मेडिटेशन सिखाने का माध्यम शुरू हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और अनेक हमारे भाई बहने हजारों लाखों भाई बहने इस विद्यालय में जुड़ के इसका मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं आप देखेंगे जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है उनके चेहरे पे कभी आपको टेंशन या कोई परेशानी या कोई उनके जीवन में उलझन नहीं मिलेगी जिसको भी मिलेंगे हंसते भी मिलेंगे खुश मिलेंगे और उनके जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद सदा ही बेहता रहता है तो एक सुंदर माध्यम तो है लेकिन इसी माध्यम को हमारे आदरणीय मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री जी ने और भारत तो क्या पूरे विश्व में ये योगा का उपलक्षे, योग को सिखाने का एक बहुत अच्छा एक योग करने का एक अच्छा एक दिवस चुना है दिसंबर जो मैं समझता हूँ भारत वर्ष में तो क्या पूरे वर्ल्ड में हमारे जितने मेडिटेशन सेंटर्स है बाबा के सेंटर्स है परमात्मा के विद्यालय है तो इस विद्यालय में सभी जगह आज ये प्रोग्राम हुए है एक साथ और हम भी इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके साथ जुड़े है और आपसे प्रेरणा दे रहे मधुबन तपस्या भूमि से कि आप भी इससे जुड़े मेडिटेशन करें और आप अपने टाइम निकाल के नजदीकी ब्रांच में भी जाके मेडिटेशन इसका सीख सकते हैं यूट्यूब में भी इसका मेडिटेशन की बहुत सारी कमेंट्रीज है वो भी आप सुनके कर सकते हैं तो बहुत ही एक सुंदर तरीका है जो आत्मा को ओरिजिनल जो आंतरिक सुख जिसको बोलते हैं जो आंतरिक बाहरिक सुख तो लोग क्षण लेते बहुत सारे लाखों रुपया खर्च करते बाहरी सुख के लिए लेकिन कुछ क्षण के बाद कुछ घंटों के बाद वो सुख खत्म हो जाता है लेकिन जो ध्यान के माध्यम से मेडिटेशन के माध्यम से आत्मा को जो आंतरिक सुख मिलता है वो एक तो ऐसा अनुभव हम तो डेली करते हैं हम सुबह साढ़े तीन बजे से उठ जाते हैं और हम मेडिटेशन का वो आनंद लेते हैं और वो हमारी नींद भी ऐसी लगता है कि हम घंटों तक सो ले दो घंटा भी सोया तो ऐसा <laughs> मेडिटेशन का पावर है आत्मा के अंदर एक पावर बन जाती है आत्मा के अंदर शक्ति बन जाती है तो मैं समझता हूँ वर्तमान समय जो सिचुएशन है वर, संसार में जो हलचल हो रही है ऐसे समय पे मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा रेडियो मधुबन का हमको निमंत्रण दिया इन्होंने आज हम यहाँ पधारे और है आप सबसे मिलने का मौका मिला तो मेरी यही एक शुभकामना है आप सभी के लिए इस मेडिटेशन डे पे कि आप सभी भी इससे जुड़े और नहीं अगर आपको टाइम मिलता है कम से कम अपने घर में बैठ के भी कहीं ना कहीं पांच मिनट दस मिनट आधा घंटा पंद्रह मिनट जहां भी आप ऑफिस में बैठते हो कभी फ्री बैठते हो जहां भी सफर कर रहे हो ट्रेन में या बस में कार में फ्री बैठे हो तो आपका मन को चेक करो अपारा मन कहा जा रहा है कहीं व्यर्थ में जा रहा है उसको व्यर्थ से हटा के एक में लाके एक ध्यान का बहुत अभ्यास करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाए बहुत बहुत शुभकामनाएं <laughs> जी जी जी ईश्वर भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन करके आपको जो बेनिफिट मिला है वो सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा तो हमारे जो श्रोता बंधु है वो भी चाहेंगे कि आप कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े वो अगर बताएंगे तो वो भी अपने जीवन को ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का प्रयास करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब ये क्या होता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सुन के लोग सोचते हैं कि ये भी कोई एक विद्यालय है कोई भी एक संस्था है बहुत सारी दुनिया में संस्था है ऐसे समझ के कई लोग यहाँ से दूर रहते हैं तो नजदीक नहीं आते हम भी बचपन में थे तो हमारे गांव में जब विद्यालय का जब प्रचार हुआ जब प्रदर्शनी लगाई गई थी शिवरात्रि पे तो मैसे परिवार के साथ जब देखने गए थे तो हमको भी ऐसे लगा की भाई कई संस्थाएं होती है तो इस तरह भी एक संस्था है लेकिन जब इस संस्था में जब मैं आया और जब इसका मेडिटेशन सीखा इसका राजयोग का जो कोर्स हमने किया और जब इस परमात्मा के डेली जो महावाक्य सुनाए थे वो भी हमने सुने तब हमको बहुत ही जीवन में आनंद आया इतना आनंद आया कि ऐसे लगा कि यही एक जीवन है और मैंने 1991 में ये निर्णय ले लिया कि अभी संसारिक पूरे संसार जैसे हमें खुशी मिली है जैसे हमें प्राप्ति हुई तो को भी हमको देनी है और ये हमारा जीवन पूरे संसार की सेवा में लगाना है मनुष्य आत्माओं की सेवा में लगाना है इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कॉलेज पूरा करते कि मैं यहाँ पर माउंट आबू हेड ऑफिस में आके सेवाएँ दूँ और मैं 91 से यहाँ पर ब्रह्मा कुमार विश्व विश्वविद्यालय में माउंट आबू आया और यहाँ पर डेडिकेट होकर यहाँ पर देश विदेश की अनेक आत्माओं की सेवा का मुझे लाभ मिला और हम बहुत ही जीवन में खुश कैसा जीवन हमको मिला है तो हमारा हमेशा लगता है हमें कि और भी इस विद्यालय से जुड़े और इसमें कोई फीस नहीं होती वो तो फ्री फ्री <laughs> है यहाँ पर ऐसा नहीं है और कोई ऐसे जाति भेद धर्म भेद पंथ भेद ऐसी कोई बात नहीं है कोई भी वर्ग का कोई भी जाति का और कोई भी उम्र का व्यक्ति यहाँ पर जाकर इस विद्यालय से जुड़कर अपने आत्म उन्नति कर सकता है क्योंकि आत्मा का ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है कर्मों की फिलोसॉफी का ज्ञान है तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए अपने आत्मा को भरपूर कीजिए उस परमात्मा से शक्ति लीजिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए यही कला यही एक जीवन जीने की कला इस विद्यालय में सिखाई जाती है जो आप एक बार जाएंगे विजिट करेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ भाई ईश्वर भाई ने कुछ बात कही थी हमने रेडियो के माध्यम से सुनी तो आपको भी अपने जीवन में लाभ मिलेगा बहुत खुशहाली जीवन बनेगा आपके खुशहाली जीवन के लिए शुभकामनाएं करते हैं ओम शांति ओम ईश्वर लाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर जो है आपका कैसे ब्रह्माकुमारी से जुड़ना वो भी बताया और आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है उसकी पूरी जानकारी आपने दिया तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बंधु जो अब इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी को भी थोड़ा सा अंदर में एक जिज्ञासा लालसा आ गया होगा कि कब मैं ब्रह्म कुमारी जाके इस ध्यान का अनुभव करूँ तो आप सभी ध्यान का अनुभव करें और अपने जीवन को ईश्वरलाल भाई जैसे अपना जीवन का वर्णन कर रहे थे सो जाते हैं दस पंद्रह मिनट के लिए लेकिन लगता है उनको कि बहुत टाइम तक उन्होंने सोया है तो ये जो सुकून है नींद का समय का संयोजन करने का ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी आ जाएगी जिससे आपका जीवन बेहतर बनेगा इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं और ईश्वरवाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं योगा दिवस की आप वन, सुन रहे हैं रेडियो वन वन एम सुनते रहो मुस्कर रहो बाबा प्यारे बाबा तेरे रूहानी प्यार का रंग अब छुटता नहीं है तेरा रूहानी चेहरा दिल से निकलता नहीं है मेरे बाबा ता नहीं है तेरा हैूहानी चेहरा दिल से निकलता नहीं है मेरा जैसी मगन हो गई हूँ तेरे ही ख्यालों में खो गई हूँ अब और मुझे कुछ जचता तेरा रूहानी चेहरा दिल से निकलता नहीं मेरे बाबा हर पल नजर आता है सामने हर पल देखूं तुमको मेरे बाबा हर लम्हा सोचूं तुमको लाख कोशिश कर लू कुछ छुपता कलता नहीं है मेरे बाबा